िंत मनित ये जन परुवासते ये जन परुपाशन तयुक्ता योगक्षेम वहाम्यम योगक्षेम वहाम्यह वह जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ जो भगवान के रास्ते चलते उनको रोजी रोटी की और मेरा क्या होगा उसकी फिक्र कतः ही नहीं करनी चाहिए जो दो दो खून कर जाते हैं चार चार मर्डर कर लेते हैं अरे बम ब्लास्ट करके हजारों की हत्या करते हैं वे लोग भी अगर पकड़े जाते हैं नज़र केद रखे जाते तो उनको भी रोटी मिलती है कपड़ा मिलता है पंखा मिलता है लाइट मिलती है हत्यारों को भी अपनी सरकार रोटी देती तो भजन करने वाले को क्या ईश्वर की सरकार रोटी से वंचित करेगी जरा तो सोचो ज़रा मेरा क्या होगा सोरा का क्या होगा सोरी का क्या होगा बेटी का क्या होगा विधवा का क्या होगा अरे अपना दिल अनंत से लगा दे अनंत की शक्तियों से जो हो गया वो अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा है जो होगा वो अच्छा ही होगा ये नियम सरकार का है मानवीय सरकार जिसमें तो कई नशीले लोग भी होते हैं जयराम जी की शराबी कबाबी होते है कई ऑफिसर और कई नेता फिर भी खूनी को रोटी देती है मानवीय सरकार तो तुमको वो ईश्वरीय सरकार भूखा रखेगी अगर रखती है तो उसकी इज्जत का सवाल है तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है बोले तो भूखे मर जाएंगे खा खा के भी तो लोग मर रहे हैं खा खा के भी तो मर रहे हैं ऐसा थोड़े के खा के कोई अमर हो गए खा खा के भी तो मर रहे लेकिन भूखे सोते हैं नहीं भूखा जगता है आदमी भूखा सोता नहीं तुलसीदास ने कहा मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए वैद्य बिचारा क्या करे कहा तक दवा खिलाए मैंने उस चौपाई को अपने ढंग से थोड़ा मोड़ दिया चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा का खाए संत बिचारा क्या करे कब तक कथा सुनाये सियावर राम चंद्र इसलिए चिंता डाकनी आए उसे झाड़ के फेंक दो चिंता तो एक बार जलाती लेकिन चिंता तो न जाने कितनी बार मारती रहती जलाती रहती है जब भी चिंता है तो मैं हरि का दास मैं भगवान का भगवान मेरे मुझे चिंता किस बात की जेब में सीटी रखो जोर से सीटी बजाओ और ठाका मार के हंसो चिंता तू मन करता जा तू मेरा नहीं मैं तो भगवान का भगवान मेरे जा चिंता करता तो तू मेरा नहीं अगर निश्चिंत रहता तो तू हमार है हम तुम्हार हैं बिटवा ऐसा मन के साथ खेल करके मन तो बिटवा तुमार। चिंता है चिंता हमारा मनवा तू चिंता करके हमको में मका ले जाय चल हम तो को भगवान के मजा दिला ऐसा मन से जरा दिल लगी किया करो और फिर भी नहीं माने तो चिंता कर खूब कर चिंता में तेरा कल्याण होता है तो करके आ देखूँ तेरा मुंह हाँ चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है और चिंता करने से बुद्धि का विनाश होता है जिस विचार में भय हो जिस विचार में सूझबूझ का अभाव वो चिंता होती है और जिस विचार में रास्ता दिखता है उसने चिंतन होता है चिंतन करना चाहिए लेकिन चिंतन चिंता का रूप न ले उसका ध्यान रखना चाहिए और उसका ध्यान रखने के लिए अन्य चिंतन होना चाहिए नहीं तो चिंतन चिंता बन जाएगा आज बुद्धिजीवी चिंतित ज्यादा है जयराम जी की लोग बोलते हैं माइनोरिटी माइनोरिटी को सुविधाएं दो अगर माइनोरिटी को अल्पसंख्यक को देख रहा जाए तो बुद्धिजीवी ही अल्पसंख्यक मिलेंगे जयराम जी के और उनकी तो कोई मानता ही नहीं कुछ सुनता ही नहीं सब अपनी अपनी डिम डिम अपना राग अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं कलजुग का प्रभाव है भक्ति विहीन चित्त साधन विहीन चित्त संयम विहीन चित्त झगड़ा लड़ाई एक दूसरे की टांग खींचना बस भक्त को सज्जन होना है ये तो जरूरी है भक्त का सज्जनता तो सदगुण है लेकिन साथ साथ में सज्जनता कहीं का कायरता का रूप न ले जाए इसका भी भक्त को ख्याल रखना चाहिए जयराम जी कहते हैं संत लोक और शास्त्र और लोक भी आजकल तो नेता भी उपदेश देते हैं शांति से रहना चाहिए लेकिन पार्टी बाजी कौन कराता है झगड़ा कौन करवाता है भाई साहब ये तो बताइए जरा जयराम जी खे तो जो सज्जन लोग हैं मुझे रेडियो स्टेशन वाले कई बार दूरदर्शन वाले बोलते हैं कि बापूजी जी आप जरा कह दोगे ना तो लोग आपकी बात मानते हैं तो ये जरा, ये जरा जो राइट्स हो हो रहे हैं शांत जाएंगे मैं क्या, मैं क्या एक बार नहीं, दस बार नहीं कह दूं लेकिन जो मेरी बात मानते हैं वो क्यूमिनल राइट्स नहीं करते हैं चाकू नहीं भोंगते हैं बम ब्लास्टिंग वे नहीं करते हैं जो हमारा सत्संग नहीं सुनते वे ही अभागे बम ब्लास्टिंग करते हैं जयराम जी जयराम जी तो बोलना पड़ेगा तो मेरे पास जो सदाचारी सज्जनता के रास्ते आ रहे हैं मैं रोज रोज, रोज उनको शांति शांति तो ये तो हुआ कि उनके ऊपर हो गया वे तो शांत है।, तो है लेकिन सहिष्णु के साथ साथ वे कायर बनेंगे तो दुष्ट लोग उन पर धावा बोलेंगे इसलिए सज्जनों को हिम्मतवान होना चाहिए शक्तिशाली होना चाहिए पावरफुल होना चाहिए जयराम जी की विशालकाय नाग विषधर जंगल में कहीं से रेंग रहा था देवर्षि नारद ने नारायण नारायण ध्वनि की नाग का कोई पुण्य उदय हुआ महाराज मुझ अधम योनि वाले के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए महाराज ने कहा एक ही उपाय है नारद जी ने कहा कि एक ही उपाय है तेरा वैर स्वभाव मनुष्य जन्म में जो वैर मान रखता है वो दूसरे जन्म में नाग होता है प्राया। और भी होती है लेकिन नाग होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है तो मत बेटा किसी को काटना मत ऐसा संयम रखेगा ना थोड़ी सहन शक्ति बढ़ा लेना संयम रखना तो इसी योनि में तेरी कुछ सदगति होगी आगे फिर अच्छी अच्छी योनियों में मनुष्य जन्म में आएगी और फिर पार हो जाना वर्ष भर के बाद से पसार हुए तो सांप की बहुत बुरी हालत उसके तो दांत टूट गए महाराज उसका तो चेहरा बस हो हो गया गया शरीर बिल्कुल नारद ने कहा कहिए नागराज क्या हाल है बोले महाराज जब से तुम्हारा उपदेश सुना तब से मेरा बहुत बुरा हाल है बोले संत के उपदेश से बुरा हाल ये संभव नहीं उपदेश का तूने कहीं गलत अर्थ तो नहीं लगाया ऐसा बुरा हाल क्यों हुआ बोले महाराज आपने कहा किसी को काटियो मत अब तो भरवाड़ के लड़के गौ चराने वाले मेरी पूंछ पकड़ के इधर से उधर फेंका दें। कभी मुंह से पकड़ लेते आपका वचन पाला किसी को काटियो मत उनको मेरा कोई डर नहीं मेरे को तो ऐसे धनिया मुलि समझ के उछालते रहते उठा उठा के फेंकते काटियो मत कह दिया आप गुरु जी का वचन माथे रखा है नारद ने कहा मूर्ख मैंने काटियो मत कहा लेकिन अपनी रक्षा के लिए फोफाड़ा तो मार रहता तभी तो रक्षा होती मारने की मैंने मना कहा कि आंख दिखाने की मैंने मना कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने मना कहा कि तेरे को जय राम जी की तो सचमुच में जो धार्मिक लोग हैं वे बेचारे ज्यादा नुचोए जाते हैं घुमा फिरा के पड़ोसी लोग भी जो सत्संग उसी को दबाएगा कि सत्संगी होकर ऐसा करते हो अरे यार तुम सत्संगी होके उगराणी करने आते हो सत्संगी होके पैसा पैसा करे तो पैसा पैसा नहीं करो तो क्या क्या करे हवा पी के जियेंगे माल दिया है तो लेंगे पैसा सत्संगी हो तो क्या हुआ तो सीमेंट कंक्रीट हो गया क्या जयराम जी ओ संसारी लोग अथवा कुसंगी लोग सत्संगियों को उपदेश देने का प्रयत्न करते हैं तुलसीदास ने कहा भगत कैसा होना चाहिए भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होवर राम चंद्र की भक्त होना चाहिए दुनिया को ठगले बाबा जी ये ऐसा प्रचार कर रहे के हाँ दुनिया को ठगले मतलब जैसे पानी में नाव रहती है और पानी का उपयोग करके नाव किनारे चली जाती है कोलसों की खान में चतुर आदमी काम निकाल के अपने कपड़ों को दाग न लगने दे ऐसे ही संसार में रहकर संसार की आसक्ति से पर होकर राग द्वेश से ऊपर होकर जो संसार को जीत लेता है संसार को ठग लेता है कवि ने कहा माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश जो ठग थग या ठगनी ठगे वग को आदेश इस माया ठगनी में अथवा इस जगत के राग द्वेश में में भक्त ऐसे जिए तुलसीदास कहते हैं तुलसी जग में यू रहो जो रसना मुखमाई खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी न आई दस ग्राम तेल की मालिश करो तो अस्सी ग्राम घी खाने की शक्ति आती शरीर में लेकिन तुम 80 ग्राम या 50-60-100 ग्राम रोज चिकना चिकना खाते हो 50 ग्राम तो करीब करीब मध्यम वर्ग के लोग खाते ही चिकना 25-50-100 ग्राम मक्खन घी तेल आदि खाते हैं वो 10 ग्राम चिकना तेल लगाते हैं तो उसको फिर साबुन से धोने की इच्छा करनी पड़ती है धोना ही पड़ता नहीं तो रोमकूप बंद हो जाएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं स्टीम बाथ लेना चाहिए और परदेसी सिस्टम से नहीं तो अपनी बाल्टी में दो हीटर रख दे और ऐसे ढंग से कुर्सी रखे कुर्सी के नीचे बाल्टी रखे और फिर कंबल ओढ़ के बैठ जाए ले रोमकूप खुले बहुत फायदा होता है बहुत सारी बीमारियां दूर होती है खैर तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख मई खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी न आई घी तेल नित खाती है फिर भी उसको साबुन लगाने का कभी सोचा तक नहीं सर्प से जरा धो डाले ऐसा ऐसा ऐसा कभी सोचा नहीं नहीं तीनों पोल का टच कर दें भी सोचते अगर सोचे तो वो पागल है। पूरे शरीर को 10 ग्राम तेल लगाते हो तो टेल बाथ लो फिर बाद में भी साबुन लगाओ अथवा तो पहले साबुन ही से ही धो लो लेकिन पचास 100 ग्राम रोज खाते घी तेल कभी साबुन लगाने का सोचा नहीं सोडा खार मलने का बिचारा नहीं सर्फ का जरा थोड़ा सा स्पर्श करने का बिचारा नहीं तीनों पोल का टच भी नहीं करते क्यों? कि ये जीव कितना भी चिकना खाए फिर भी इसको चिकनाहट चौटती नहीं क्यों नहीं चौड़ती कि रसना को अपना रस है इसलिए चिकनाहट नहीं चौटती ऐसे तुम्हारे दिल में भक्ति का रस आ जाए तो संसार की चिकनाहट नहीं चोटेगी। और संसार के कर्म पाप ताप नहीं चोटेंगे तो आपका अंत रसीला रहेगा आप अपने आप में तृप्त रहेंगे भक्त का डेफिनेशन क्या है व्हाट अ मीनिंग द भक्त भक्त जो परमात्मा से जो चैतन्य से जो आनंद घन ईश्वर से जो सोहम स्वरूप से भी भक्त न हो उसे भक्त कहते हैं ऐसा नहीं टिल्ला टपका क्या और रोते रहे और ठोकरे खाते रहे मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा तू साहब तू साहब तू साहब मेरा क्योंकि कह दो तो मैं भगत हूं भगतों के दुर्भाग्य है क्या आज का आज का आदमी समझता भगत माना बस ये तो बिचारा भगत है भगत क्या जाने अरे छोड़ो छोड़ो तो भगत आदमी है भगत तो क्या बुद्धू लोग जब भक्ति का का वेश भक्त जब बुद्धों का करते हैं तो भक्ति के नाम पर लाछन लगता है वास्तव में तो भक्तों से बड़े बड़े राजे और महाराजे आशीर्वाद लेकर अपना भाग्य बनाते थे भक्त का मीनिंग वो होता है भक्त माना जो आत्मा से विभक्त ना हो जगत में रहे लेकिन जगत के कर्मों के बंधन में न रहे निर्लेप नारायण जैसे बड़ घराना आदमी बैठता है कहीं मिट्टी में फिर उठता है तो माया भी अपना साड़ी बाड़ी झाड़ देती है ऐसे व्यवहार करके हरि तत्सत और सब फिर अपने आत्मा में आ जाए अपने चैतन्य में आ जाए अपने ज्ञान स्वरूप में आ जाए अपनी अमरता में आ जाए इसका नाम भक्त है भक्त का मतलब बुद्ध थोड़े भक्त का मतलब पलायनवादी थोड़े भक्त का मतलब कायर थोड़े हनुमान जी भक्त थे देखो कितने वीर थे कितने साहसी थे लक्ष्मण भक्त थे जरासा राजाओं ने हंसी की जनक की दरबार में उठ खड़े हुए जनक ने कहा ये सब कापुरुष हैं लक्ष्मण से सहाने गया मैं धरती को उथल पुथल कर सकता हूँ कितनी वीरता की घोषणा की लक्ष्मण ने हनुमान ने कितने वीरता के कर्म किए हैं विभीषण देखो या और कोई भक्त देखो पहलाज देखो जिसके नाम से त्रिभुवन कांपता है ऐसा हिरणा का अपने बेटे पहलाज से है कैसा है भक्त जिससे त्रिभुवन है है असुर असुर से से वह असुर अपने पहलाज पुत्र से है? कि आखिर तू कौन है मैं तुझे इतना समझाता हूँ भक्ति नहीं छोड़ता विष्णु मेरा शत्रु है तू उसकी भक्ति क्यों नहीं छोड़ता तेरे को जल्लादों से पिटवाया पहाड़ों से गिरवाया पानी में फिकवाया तेरे को कुछ होता नहीं आखिर तू है तू तो कौन है मेरी मौत तो नहीं आया तू आजा बेटा मैं तुझे फिर प्यार से समझाता हूँ देख विष्णु विष्णु मत कर नारायण नारायण मत कर हृणा कश्यप हृणा कश्यप राजा ही सर्वस्व होता है जय राम राजा प्रजा का पालक होता है राजा ही प्रजा का प्रभु है मैं ही प्रभु हूँ वास्तव में तत्व रूप से तो सब प्रभु है लेकिन देह को लेकर मैं प्रभु कह रहा है हम ब्रह्मास्मि देह को ब्रमाष्टमी अहम पर जोर है ब्रह्म पर जोर नहीं उसका लेकिन पहलाज पर असर नहीं हुआ कहता है बेटा मेरी इतनी बढ़िया क्यों समझ में नहीं आती तू मेरी बात क्यों नहीं मानता कहता कि पिताश्री दैत्य पुत्र पिता को पिताश्री बोलता है और आज का युवान युवती पिता को पिताजी भी नहीं बोल पाते डेडी कितना अपमान है भारतीय संस्कृति के लिए डेडी डेडा मम्मी जयराम जी की क्या माता शब्द तुम्हें बुरा लगता है क्या मातुश्री तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या लेकिन उसमें कितनी अच्छाई है संस्कृत से बने हुए शब्द है भैया कल मैंने बताया था कि आज अंग्रेज तो गए लेकिन इतना प्रभाव छोड़कर गए कि पढ़े पढ़े तो इम्प्रेस हैं प्रभावित है अनपढ़ भी प्रभावित है बड़े वो लड़का है मेरी बहन को तकलीफ है मैंने क्या पांच तुलसी के पत्ते चबाकर एक गिलास सुबह पानी पिए और थोड़ा घूमे तो ठीक हो जाएगा याद शक्ति भी बढ़ेगी पेट की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी तो बोलता है बापू तुलसी के पत्ते मॉर्निंग में लेने का मैं क्या मॉर्निंग में मत लेना सुबह को लेना तो फायदा होगा मॉर्निंग में फायदा नहीं होगा बोले फिर क्या पांच तुलसी के पत्ते सुबह ले लेना फिर वाटर से लेने का में के वाटर से नहीं लेना पानी से लेना तो मतलब कितना हम लोग प्रभावित हो गए उनके शब्दों से उनके बाहर की टीप टाप देखकर हम बड़े प्रभावित होते अंदर बिचारे वे बड़े अशांत है बड़े दुखी हैं हर अट्ठारह मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है हर 28 मिनट में एक आदमी पागल हो जाता है उनके कल्चर से वो परेशान है और हम उनके हैं। पदचिन्हों को चाट रहे हैं कितने दुर्भाग्य की बात है भारत के युवाओं और युवतियों के साथ जो अन्याय हो रहा है ऐसा कोई युग नहीं आया अन्याय का खाने पीने के पौष्टिक खोराक नहीं डालडा और मूंगफली का तेल और तिल का तेल डालडा की अपेक्षा तो तिलों का तेल ज्यादा अच्छा है ंगफली के तेल से भी खुराक में तिल का तेल अच्छा है हितकारी चल सेक्सुअल केंद्र पुष्ट हो और शरीर मजबूत हो 50-60 साल तक निरोग रह सके उसके पहले उन केंद्रों को लीकेज करने का दुराचार का प्रचार हो और फिर बाकी जो कुछ बचा वो पान पराग तंबाकू तंबाकू से धातु क्षीण हो जाता है और क्षीण धातु से जो संतति पैदा होगी वो हकीम और डॉक्टर के पास तुम्हारा तो धन और समय बर्बाद कर देगी गुर्दे कमजोर होते हैं फेफड़े कमजोर होते हैं मनोबल कमजोर होता है रक्त में भी वे कण निकोटिन के बड़ा उपद्रव मचाते हैं युवान और युवतिया फिल्म के शिकार हो गए चलचित्रों के शिकार हो गए नावल पढ़ते हैं बिचारे, उनका कसूर नहीं उनको पढ़ाई लिखाई ऐसे ढंग से मिली लॉर्ड ने ऐसा विद्रोह किया भारत के साथ कि हजार खुले शत्रु भी इतना नहीं बिगाड़ सकते जितना मेकालेन ने बिगाड़ हमारी जड़ें कमजोर कर दी गुरुकुलों में जो तेज बल ओज की सीख दी जाती थी वो गुरुकुलों को नष्ट कर दिया संस्कृत भाषा के प्रति घृणा पैदा कर दी भारतीय साहित्य के प्रति घृणा पैदा कर दी पाश्चात्य कल्चर और नावल के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया पाश्चात्य टिपटाप के तरफ आकर्षण पैदा कर दिया नए जनरेशनों का वही नए जनरेशन आगे चलकर कलेक्टर हुए मंत्री हुए राजे हुए महाराजे हुए और पाश्चात्य जगत से प्रभावित होते रहे उदयपुर का राणा हूँ लंडन लौट के आया अपने मंत्री को बुलाता है की देखो उन्होंने कितनी तरक्की की देखो ये गलीचा कितना सुंदर बनाया है केवल 200 पाउंड में गलीचा 200 पाउंड 100 पाउंड माना पचास 200 पाउंड माना दस हजार रूपए हो गए आज के कितना सुंदर गलीचा केवल 200 पाउंड में वो मंत्री मुंह दबाकर हंस रहा है बोले क्यों मेरी बात पर हंस रहा है बोले अंधाता आप 200 पाउंड में लाए हैं मतलब आज के जमाने के दस हजार रुपये यही गलीचा अपने जेल से गया पीछे देखिए छोटी सी मोहर अपने भारत का है यहां से डेढ़ सौ रुपए में गया है और अभी आप इसका दस हजार दे आए क्योंकि पाश्चात्य सिख लग गया अच्छी चीज हो गई मेटा मुस्लिम बनता है हजार रुपए किलो बिकता है वहां यहाँ आपका ये सब गोल पचास रुपए किलो भी शायद होगा साठ रुपए बस उसे ज्यादा नहीं होगा कम होगा वहां हजार रुपये किलो खाली पैकिंग उनका लेकिन भारत कहता कि तुम्हे रोज ये सब वो लेने की जरूरत नहीं मेटामुसलिन लेने की जरूरत नहीं है अगर पेट साफ नहीं होता है तो पानी का गिलास दीजिए और ठोडी को जरा सा दबाइए स्विच यहाँ दबाइए और पेट वहाँ साफ करिए आराम से काय के लिए गुलामी करिए भाई बच्चे को कई कोर्स करते और पेट में कुछ न कुछ खराबी है चिंता न करो फिकरना खिला दो, पांच बीज खिला दो नहीं होगा पपीता का निराने पपीता का नाश्ता कराओ और पांच बीज खिलाओ चबा के उसका पेट तो ठीक हो जाएगा उसके बाप का भी चेहरा ठीक हो जाएगा क्योंकि बेटा ठीक हो रहा है तो बाप भी मुस्करायेगा न जाने ऐसे ऐसे घर घरेलू भाइयों के पास ऐसे नुस्से है अभी जर्मन अभी जापान रिसर्च करके ये घोषणा कर रहा है कि गोबर के छान के सेक करने से कई घाव ठीक हो जाते भारत में तो पहले होता था अमेरिका के किसी इलाके में गरीब लोग जो रहते थे और किसी टापू में भी कई गरीब लोग जहां रहते थे वहां कुछ ऐसे जंतु थे जो बच्चों को काटते थे और धीरे धीरे बच्चे कमजोर होकर मर जाते थे एक विज्ञानी ने खोजा कि इनके घरों में ऐसी तो ऐसे क्या जंतु हैं उन जंतुओं का नाम आम आदि उन्होंने कल फिर देखा कि जहाँ गोबर का लीपण होता है वहां से जंतु भाग जाते हैं उन्होंने गोबर का और रेते का मिश्रण करके घरों में लिपन किया और चालीस हजार आदमी साल में मरते थे वो सब के सब बचना शुरू हो गए मौतों का आंकड़ा कम हो गया गोबर और मिट्टी का लिपन तो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है यहाँ तक की जब आदमी की डेथ की तैयारी होती तो गोबर का लेपन करते कई हार्मुल नुकसान कारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है गौमूत्र और गाय का गोबर जेने आंगण तुलसी नो क्यारो सालिग्राम सेवा रे आनंद मंगल करु आरती हरि गुरु संत नी सेवा रे तुलसी के क्यारे की महिमा एक बगीचा एक तरफ पूरा बगीचा एक तरफ और तुलसी का पौधा का वाइब्रेशन एक तरफ घर घर में तुलसी का क्यारा होता था आजकल घर घर में टीवी और घर घर में पफ पाउडर लाली लिपस्टिक है और लाली लगाती तो लाली में ऐसा केमिकल होता है उस कण को खाने से फेफसों पर और लिवर पर कितना नुकसान होता है और लाली का ऐसे है पशु पक्षियों का रक्त और उनकी आमिकल और थोड़ा केमिकल बिजु नाम के जनावर के सेक्सुअल की दुर्गंध उसमें कुछ केमिकल डाल के परफ्यूम बनता है वो डालते हैं और फिर मुंह में डाल के थूक मिला के फिर वो लाली रगड़ती गालों पर रगड़ती उधर रगड़ती और उसमें जो केमिकल होते उसका बुरा असर पड़ता है जो परदेसी मैम साहब है ये सब लगाती हैं पाउडर लाली लिपस्टिक थोड़े दिन तो बाहर की चमक दिखती है लेकिन किसी दिन जब मेकअप नहीं करती तो उनका चेहरा इतना बद्दा हो जाता है बूढ़ी बंदरी जैसा चेहरा हो जाता है उनका केमिकल कितना नुकसान करते हैं मीरा ने कौन सी लाली लगाई थी शबरी ने कौन सी लाली लगाई थी मदालसा महारानी ने कौन सी लाली लगाई थी सती अनुष्या ने कौन सी लाली लगाई थी ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छीटा मार के हुआ हुआ करते बालक बना दिए थे ये भारतीय संस्कृति की माताओं की महानता आज लेडियो की नकल करके क्यों अपने सत्यानाश कर रहे लाली मेरे लाल की जित देखूत लाल लाली देख मैं गई मैं भी हो गई लाल सियावर रामचंद्र की जय इसका नाम है भगत भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई तो भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन माम मुझ अंतर्यामी ईश्वर का अनन्य भाव से चिंतन कर अन्य अन्य दिखे माँ की सेवा कर लेकिन बिचारी माँ की सेवा नहीं करता तो वो बिचारी बिचारी सोच के नहीं माँ के रूप में मेरा चैतन्य परमात्मा है मातृदेवो भव पिता की सेवा कर लेकिन पिता को बिचारा मानकर बुढ़ा मानकर नहीं पिता में अपने परमेश्वर को संतुष्ट करने के भाव से उसकी सेवा कर भारतीय संस्कृति का सुंदर आविष्कार है आज सुबह मैं जहां रहता हूं वहां के माली और सुथार लोग अपने रंधे और हसियों की पूजा कर रहे थे मेरा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा चलो मैं तुमको पूजा करवा देता हूं आओ कंकु बंकु लेके और हमने वैदिक मंत्र पढ़ के उनको पूजा करवा दी अपने साधन की पूजा करो क्योंकि साधन से अपने साध्य को संतुष्ट करना है हसिया होगा पांच रुपए का वो कोई भगवान तो नहीं है रंधा होगा पांच पच्चीस या सौ रुपए का तो उसकी पूजा क्यों कि भारतीय संस्कृति जानती है कि तुम्हारा जो कर्म है उस कर्म में प्रभु का भाव ला दो तो कर्म कर्म योग बन जाएगा जिन साधनों से तुम भोजन पाते हो जिन साधनों से जीवन जीते हो उन साधनों में सुषुप्त चैतन्य है उस चैतन्य को भी तुम जागृत करके अपने साधन में साध्य के भाव को प्रकट करके अपने चित्त को पावन करो ताकि साधन के द्वारा साध्य संतुष्ट हो माइया रांधन छठ को चूल्हे की पूजा करती थी आम्र वृक्ष आम्र का पौधा डाल देती बारह बारह महीना जो हमें पकवान बनाने में सहयोग करता है पेट तृप्ति में सहयोग करता है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन दिलाने में सहयोग देता है उस अग्नि देवता का पूजन करते उस चूल्हे का पूजन करते हैं और वो भी संतुष्ट रहे और हमारा घर में भी सुख शांति रहे ये भारतीय संस्कृति का आविष्कार है उन मनुष्यों ने सोचा कि पुरुषों को तो इतवार की छुट्टी फलाने दिन की छुट्टी कभी क्रिमिनल राइट्स होते भी हड़ताल होती तो छुट्टी ऑफिस में भी छुट्टियां होती लेकिन माई के रसोड़े में कौन से दिन ऑफिस की छुट्टी हुई इतवार को भी रसोड़ा चालू और हड़ताल के दिन भी तो रसोड़े पे ज्यादा और लोड पड़ता है तो माइया कैसे निश्चिंत जीवन का निश्चिंत दिन का अनुभव कर सके ढूंढ ली राधन छठ राधन छठ को राध लो सातम को खाओ एकदम दिन भर फ्री रहो और चूल्हा जलाने की कोई बात करे गैस मुहे तो अभी आए पेट्रोल गैस और ये हो तो पहले चूल्हे से राना चूल्हे में आम रखकर पौधा डाल दो और एक गिलास पानी रेड दो के, आज तो एकदम छुट्टी है और दिन भर प्रीनेश का एहसास करे ऋषि मुनियों के आश्रम में जा सके सत्संग सुनकर अपनी आत्मा का उद्धार कर सके अपने दिल में चेतना का संचार कर सके भगत जगत को ठगत है भक्त बनके जगत में रहते हुए भी जगत से निर्लप हो जाए ऐसी व्यवस्था भारत के ऋषियों ने की जिस देश में माइया तिलक नहीं लगाती उस देश की माइया होठो पर सिगरेट खूब लगाती जयराम जी की ऋषियों ने ने खोजा कि स्त्री का मन मन और और प्राण प्राण करने की कुदरत व्यवस्था दी इसलिए उसका नाभि केंद्र केंद्र में केंद्र में जीता है तो उसमें भावना रहती है भय भी रहता है संशय भी रहता है इन नीचे के केंद्रों में तो माई को गर्भ धारण करना पड़ता है इसलिए उसका ज्यादा समय नीचे के केंद्रों में जीवन जाता है इसलिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में विचार की प्रधानता देखी गई साहस की प्रधानता देखी गई अपवाद रूप से झांसी की राणी और कोई माई हो गई हो ठीक है लेकिन प्राय जो भी बड़े बड़े धर्म के संस्थापक हुए वे सब पुरुष हुए इस्लाम धर्म के संस्थापक भी पुरुष हुए ईसायत के संस्थापक भी ईसा हुए जरथुस हुए फलाने हुए रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य अपने संप्रदायों के संस्थापक भी पुरुष कोई महिला ने किसी धर्म की स्थापना की ऐसा इतिहास नहीं देखता दिखाता तो महिलाओं में भावनाएं हैं भावना के साथ साथ संशय भी है मंदिर में अथवा ताबीज में अथवा कब्रस्त में जहां बेचारे सोए हैं वहां मनो त्यामान के सिर पटकने में माइों की संख्या ज्यादा है आदमियों की नहीं होती मुसलमान ने कहा कि बाबा हमारे मजहब में भी बड़ी अंध श्रद्धा चलती जिंदों से तो भीख मांगते फिरते लेकिन जो मुर्दे हैं बिचारे पड़े हैं हम पढ़े हुए बाबू हम हम ग्रेजुएट हैं जानते हैं कि मुर्दा सड़ जाता है बैक्टीरिया होते हैं बिच्छू होते हैं उसको खोलें तो बदबू निकलेगी लेकिन वहां भी सिर पटकते रहते लोग कितने बेवकूफ है जयराम जी की जो दिल में रूह छुपा है जो दिल में दिल छुपा है उस परमात्मा का तो अनादर कर रहे हैं और जो सो रहे हैं बिचारे कयामत होगी तब कहीं उनका कुछ उद्धार होगा अभी वही बिचारे पड़े हैं ऐसी कल्पना के चक्कर में लोग खोए हैं और वहां मनोतिया मान रहे हैं गोरखनाथ ने कहा गोरख जागता नरसे भी एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार गुण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार जो जागृत पुरुष है जो भक्त है जो हयात महापुरुष है उनके शरण जाओ रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी गुरु को देखा तोतापुरी ने रामकृष्ण को देखा रामकृष्ण की योग्यता देखकर तोतापुरी ने कहा तुम मेरे से दीक्षा ले लो रामकृष्ण चौंके मैं दीक्षा क्यों लू मेरे को तो माताजी का दर्शन होता है मेरे साथ तो काली माम बात करती है बोले माताजी का दर्शन होता है माता आती तब खुश और माता चले गए तो रोते माताजी ने भोजन स्वीकार तो और माताजी ने भोजन नहीं लिया तो नाराज दुखी अभी सुख दुख की थप्पड़े तो लग रही माता माता है माता जिससे माताजी जी और रामकृष्ण जिससे रामकृष्ण इन दोनों का जो अद्वैत तत्व का ज्ञान है वो तो गुरु की कृपा से ही आएगा गुरु बिना भवनिधि तर ही न कोई चाहे बिरंची शंकर सम हो चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने का सामर्थ्य हो विष्णु जैसा पालन का सामर्थ्य हो फिर भी गुरु की कृपा के बिना भवनिधि तरोगे नहीं बाबा थोबा मैं मां को पूछ के आता हूँ माँ माँ माँ माँ मा काली प्रकट हुई माता जी तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेना मेरे को जरूरी है उनका शिष्य बनना बोले हाँ बेटा रामकृष्ण चौके तो पचासो वर्ष की मेरी पूजा का फल क्या माता जी तुम्हारे दर्शन का फल क्या माता जी कहते कि मेरे दर्शन का फल और मेरी पूजा और सेवा का फल यह कि घर बैठे से समर्थ सतगुरु आए हैं और तुझे दीक्षा देने को अपनी और से कह रहे हैं ये मेरे दर्शन का फल है रामायण में आता है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावी निज सहज स्वरूपा मेरे दर्शन का फल यही है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो और सहज स्वरूप की प्राप्ति होना ही भक्त की पराकाष्ठा है वो फिर परमात्मा से विभक्त नहीं होता वो अन्य चेता हो जाता है उसको योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती है क्या साधन करना, कैसा साधन करना करना कैसा उसको अपने आप सत्संग के द्वारा किसी न किसी महापुरुष के द्वारा, किसी किसी द्वारा प्रेरणा मिल जाती सनातन धर्म के देवों की पूजा करने की अद्भुत लीला और अद्भुत चमत्कार है चाहे सूर्य नारायण की पूजा करो चाहे गणपति जी की पूजा करो चाहे विष्णु भगवान और उसके अवतारों की पूजा करो चाहे शिव जी की पूजा करो चाहे जगदम्बा की करो इन पांच देवों की पंचदेवों की पूजा का फल यह है कि तुम्हारा ऐहिक जीवन तो पवित्र हो और परम पद की प्राप्ति हो इसलिए वे तुमको किसी न किसी हयात महापुरुष के सत्संग में प्रेरित करके भेज देंगे और सत्संग के लिए तुमको लालयित कर देंगे ये सनातन धर्म के इन देवों की महिमा है तुम्हें अज्ञानी नहीं रखेंगे तुम्हें अभक्त नहीं रखेंगे तुम्हें केवल बुद्ध परस्ती वाला अथवा केवल मूर्ति पूजा में नहीं रोक रखेंगे अमूर्त आत्मा का ज्ञान भी तुम्हारे जीवन में आए ऐसी उन इष्टों की कृपा और करुणा रहती तुमने किसी न किसी देवी देवता फिर चाहे भगवान विष्णु हो चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण हो चाहे शालिग्राम देवता हो चाहे तुलसी में भगवत बुद्धि से पानी का लोटा तुमने छोड़ा हो अथवा सूर्य नारायण को तुमने अर्घ दिया हो तुम्हारी कोई न कोई इन पांच देवों में से अथवा उनके अवतारों में से किसी न किसी देव की कोई पूजा तुम्हारी सफल हुई है और अंतर्यामी देव ने स्वीकार कर लिए इसलिए तुमको सत्संग में रुचि होगी और तुम सत्संग सुन सकते हो नहीं तो सत्संग नहीं सुन सकता आगे तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाए पूर्व के तो पाप क्या अभी कल युग के वर्तमान के भी पाप है कुछ न कुछ हम लोगों के पाप है फिर भी हमको सत्संग रुच रहा है तो हमारे इष्ट की कृपा है हमारी पूजा उसने प्यारे ने स्वीकार कर ली है फिर चाहे मंदिर में पूजा नहीं की तो किसी गरीब के आंसू पूछने की पूजा की किसी भूखे को अन्न देने की पूजा की किसी को वस्त्र देने की पूजा की किसी लाचार मोहताज को हिम्मत और कुछ सहयोग करने की पूजा की पूजा के कई स्वरूप होते हैं तुम्हारी कोई न कोई पूजा माता की सेवा की ही पूजा हो गई अथवा पिता की आज्ञा पालने की तुम्हारे द्वारा पूजा हो गई कुछ न कुछ उस परमेश्वर की पूजा हुई है और ऐसी पूजा हुई है जो उसको प्यारे को पसंद पड़ी है तभी तुम्हारा दिल पसंद किया है और तुमको दिल भर की कथा में रुचि हुई है नहीं तो नहीं हो सकती है अब रुचि हुई है तो भगवान कहते अनन्य बना लो बस अन्य चिंतन तो माम अन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपास ये जना पर्युपास श्याम नित्य अभियुक्ता नेशम नित्य अभियुक्ता नोगा योगक्ष जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूँ उनको कौन सी वस्तु की कौन सी परिस्थिति की जरूरत है उसकी व्यवस्था में करता हूँ राम रामकृष्ण अनन्य भाव से माँ की पूजा करते थे गुरु की जरूरत पड़ी तो गुरु मिला दिए तुलसीदास जी भगवान का अनन्य भाव से भजन करते थे और कुटिया पे रात को चोर आए चोर आए तो चोरों ने क्या देखा कि दो तो धनुषधारी खड़े हैं एक श्याम वर्ण है और एक खुले वर्ण के एक बड़े भैया एक छोटे भैया दिखाई दे रहे चलो चौकीदार जरा झोंका खाएंगे तब हाथ मारेंगे लेकिन ये चौकीदार सोने वाले चौकीदार नहीं तो सदा जगते हैं प्राणी के अंतःकरण में एक बार आए देखा दूसरी बार आए देखा तीसरी बार आए देखा ऐसे रात भर में कई बार देखते देखते उनका मनोभाव बदल गया सुबह वो चोर फुट फुट कर रहे हो तुलसीदास के चरण पकड़ के, के महाराज अब हम आए थे तुम्हारे कुटिया में गुरु पूनम गई है कल आए थे कोई दान दक्षिणा का माल होगा हम चुराने आए थे लेकिन तुम्हारे चौकीदार ऐसे सजाग की बस पूरी रात पैरा दे रहे थे, अब हमें चोरी तो नहीं करनी है लेकिन एक बार फिर उनका मुखड़ा दिखा दो महाराज अपने उन चौकीदारों का मुखड़ा दिखा दो तुलसीदास ने सोचा मैं इतना परिग्रही हो गया हूं कि मेरी वस्तुओं को संभालने के लिए भगवान को अपने भैया के साथ चौकीदार होना पड़ता है भगवान का वचन है जो मेरा अन्य भाव से चिंतन करता उसको जिस वक्त जो चाहिए वो देता हूँ और उसकी मैं रक्षा भी करता हूं अगर मित्र चाहिए तो मित्र के द्वारा उत्साह भी दिला देता और कभी अहंकार आ गया तो शत्रुओं के द्वारा निंदा भी करवा देता हूँ उनको जैसे विकास के लिए जो परिस्थिति चाहिए जो मांगते वो नहीं देता हूं लेकिन जिसमें उनका भला होता है वो मैं उनको दे देता हूं और उन साधनों की रक्षा भी करता हूं और कभी कष्ट दिया और कष्ट से वे घबरा गए तो उनको सांत्वना देने वालों को भी मैं प्रेरित कर देता हूं जीवन में भक्तों को ऐसे अनुभव होते हैं कि ऐसा एंड मौका है कि बस कोई किसी का नहीं बस अब अब मरे अब मरे और एक एक स्वप्न आ जाता है, है, है जिससे चवन्नी की उम्मीद नहीं है वो पचास हजार का चेक दे गया है आप अपना धंधा करिए फिक्र न करिए आधी रात को भी बुलाइए मैं आ जाऊंगा और कभी उसका उसका भरोसा किया तो उन्हीं के द्वारा ऐसा धोखा दिला देता है क्या हा जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए वो अगर लेडी के चमड़े को या लेडे के चमड़े को करा तो लेडी लेडे में झगड़ा भी करवा देता है जयराम जी बोलना पड़ेगा जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर कुर्सी पे करते तो कुर्सी खींचने वालों को भी भेज देता है वीपी सिंह से पूछ के देखो जयराम जी तो बोलना पड़ेगा बाबा जिस वस्तु स्थिति और परिस्थिति को पाकर आप रुक गए बस जैसे स्टूल पे खड़े होकर कोई चीज उठाने के लिए तो आपने उपयोग किया तो ठीक है लेकिन वहां खड़े रह गए तो बस स्टूल हिलाया जाएगा अगर नहीं छोड़ोगे तो खींचा जाएगा आपको गिराया जाएगा ऐसी जो भी परिस्थिति आपको मिली उसका सदुपयोग कीजिए उसको चिपकिए नहीं जो चिपकने की कोशिश की त्यू वो हिलेगा उखाड़ा जाएगा हिलाया जाएगा जो मोहब्बत ईश्वर को करनी चाहिए वो मोहब्बत अगर बेटे को किया तो वो बेटा बड़ा होकर अलग हो जाएगा धोखा देगा जो भरोसा ईश्वर पर करना है वो भरोसा अगर जमाई पर किया या पत्नी पर किया या पति पर किया या नेता पर किया जरूर वहां से आपको धोखा मिलेगा बिल्कुल पक्की बात है ये उसकी व्यवस्था है प्रकृति की भैया जो सहारा अंतरिया में ईश्वर का छोड़ के बाहर का सहारा पर टिक गया बस वो सहारा हिलाया जाएगा हटाया जाएगा भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें धंधु काली मेला दुंदु काली मेला दुधु काली उसी ने कुएं में फेंका उसी ने जलती हुई लकड़ी दिखाई मेला दुंदु काली लेते ला दुंदु काली बेटे को प्यार करो लेकिन बेटा बड़ा होगा लाड़ी लाएगा मां पानी मांगेगी दूध पिलाएगा हरे आंखें भी दिखाने वाली लाएगा ये भी सोच लेना सासू जी बंगला बांध से गाड़ियों लासे मेरव से, ने माने से ऐसा क्या? मोटो थे लोगवा करकेश्वर ने रीज से एकवी स्कूल पार कर बोलो तो मजा आ दो दो दो शहजादी पट रानी महारानी दो आवर घर आई पर तुझे मुसीबत भी ठाईद चौ श्री राम इसीलिए ज़्यादा कल्पना के जगत में मत पढ़ो रे यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके वो जॉनीवाकर गाता था जय राम जी की <laughs> अरे वो तो लाडे की शादी हुई है अभी तो भले वो चमकता हुआ सूरज उसका दिन देख रहा है चार दिन के बाद देखियो भैया गुलाम नबीर सुबह सुबह जा रहा है बसंत ऋतु है शू बूट पहना है बाल हाँ, पॉलिश से चमचमा रहा है पेंट है पहनी शर्ट पहनी है हाथ में एक लिफाफा है उसको भी परफ्यूम लगाया है कान में भी एक परफ्यूम का है है मानो आकाश से बातें करता हुआ जा रहा है। अपनी कॉलेज की कोई गर्ल फ्रेंड थी उसको दिया लिफाफा ले मेरे अब्बा जान राजीव हो गए अब तेरा अब्बा जान मेरा अब्बा जान सहमत हो गए हो जाएगी तेरी मेरी शादी ले लिफाफा दिया सम्मति का हो गई शादी कुछ दिनों में वही गुलाम नबी उसी सड़क से पांच वर्ष के बाद पसार हो रहा है फटी चप्पल है है है खुले बाल है। पेंट पे थिगड़ा लगा है और हाथ में दो थैलिया हैं और दो डब्बे हैं एक मिट्टी तेल का और एक सरसों तेल का और एक लंबी लिस्ट है एक किलो मसूर की दाल दो किलो आलू एक किलो प्याज आठाने के धनिया और रुपए भर की हल्दी दो रुपये के मिर्च और चार रुपये का घी पांच रुपये का फलाना तीन रुपए का ढींगा बड़ी लिस्ट है इतने रुपए अभी देते बाकी कहा पगार आएगा तब अरे गुलाम नबीर क्या हल बोले अकेला था तो बड़ी मौज थी लेकिन लेने को लिफाफा देने को भी तू गया और लाडी लेकर भी तू आया शादी है बर्बादी भैया याद रखना याद रखना फिर न कहना फिर न रोना फिर न सिकना है शादी है बर्बादी अल्लाह याद रखना भैया याद रखना शादी तो शादी शब्द से निकली है खुशी शब्द से लेकिन संयम होगा तो शादी खुशी देगी नहीं तो बर्बादी ही देगी भैया अब वही गुलाम नबी ताजा तवाना हवाओं से बातें करता जा रहा है एक फुट जमीन से ऊपर उछलता जा रहा है वो अभी देखो तो गाल बैठे हुए आंखें अंदर घुस गई दो बच्चे तो पैदा कर ले तीसरे की अभी उम्मीद है अरे तूने फैक्ट्री ला दिया क्या बच्चे पैदा करने की मुर्कर संयम से रहना चाहिए और यौन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना चाहिए शादी के पहले यौन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना शुरू करें और पचास साल की उम्र तक यौन सुरक्षा पुस्तक को कभी कभार जरूर पढ़ना चाहिए तो इससे पत्नी की उम्र भी ठीक रहेगी और पति की लॉन्ग लाइफ रहेगी और बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे इसलिए यौवन सुरक्षा पुस्तक स्टॉल से तुम लेकर जरूर पढ़ना पढ़कर वापस दोगे तो वही दो अढ़ाई रुपया जो होंगे तुमको वापस मिल जाएंगे लेकिन यौवन सुरक्षा पुस्तक आप भी पढ़ो और अपने पड़ोसियों को भी पढ़ाओ आज असंयम का प्रभाव बहुत है उसमें संयम की कुछ कलाएं बताई गई है और आपकी जीवन की महानता ऐसे कुछ संकेत दिए गए हैं तो भगवान कहते हैं कि चिंतयन्तु माम अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है तुलसीदास अनन्य भाव से चिंतन करते तुलसीदास के योग और क्षेत्र की चिंता भगवान करते हैं तुलसीदास ने सोचा कि मैं इतना परिग्रह हो गया कि भगवान को मेरे इन ठीकरों भीतरों की चिंता करनी पड़ती रक्षण करना पड़ता है बुलाया लोगों को और बांट दिए हमें उस पर आधार रखना चाहिए हम अपने को निराधार न बनाए आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए बली होना चाहिए श्रेष्ठ आधार होना चाहिए हल्का आधार लेने वालों को दुख सहना पड़ता है कई कह कही ने मंत्रा का आधार लिया दुख सह लिया अयोध्या को छिन्न भिन्न कर लिया हीन की शरणागति नहीं श्रेष्ठ की शरणागति लेनी चाहिए कूड़ कपट की अथवा वाले व्यक्ति की शरणागति या सलाह नहीं लेकिन पर सला सुबह उठकर नहा धोकर बैठे कोई प्रॉब्लम है तो अपने अंतर आमी को पूछो के प्रभु तू ही राह दिखा सुबह का समय जो होता है शांत मन होता है आपका मन अंतर आत्मा की प्रेरणा लेने में सफल होता है मनुष्य को सुबह उठकर अपना पौरुष याद करना चाहिए श्री कृष्ण सुबह नींद में से उठते और बैठते में सचिद ब्रह्म शांत आत्मा हूं माया मल से रहित हूं मधुर शांति में गोता मारते मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि मनुष्य को सुबह उठकर अपना पौरुष याद करना चाहिए श्री कृष्ण सुबह उठते संकल्प करते कि आज तेरह हजार गौदान करना है और जो भी ब्राह्मण या सज्जन जो भी मुझे मिलेंगे उनको आनंद का दान करूंगा प्रसन्नता बांटूंगा और बदले में जो भी मिलेगा कोई विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा क्योंकि संसार स्वप्न है और चैतन्य आत्मा अपना है सुबह संकल्प करके ध्यान करके बाद में बिस्तर छोड़ते थे फिर स्नान करते थे फिर अपना गायत्री प्राणायाम और ध्यान करते थे संध्या तर्पण करते थे बाद में नाश्ता लेते थे फिर रास्ते में हो उतने में तो ब्राह्मण लोग आ जाते गौए दान करते थे और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न रहते जो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है वो स्वयं भी तो प्रसन्न हो जाता है सुबह कोई मिले आप मुस्कान दीजिए कुछ लोग तो ऐसे कि सुबह सुबह अपना दिन भी बिगाड़ते दूसरे का दिन भी बिगाड़ते सुबह उठे क्या करें रात भर नींद न आई ना आई तो ना आई दूसरे का चेहरा तो खराब मत कर अगर नींद नहीं आई है बताना है तो बोल दे के मेरा पेट तो बढ़िया रहा और स्मृति भी बढ़िया रही रात के हर घंटिया मैं सुनता रहा दो बजे की घंटी भी सुनी और तीन की भी सुनी चार की भी सुनी और पांच की भी सुनी रात भर स्मृति बढ़िया बनी रही नींद नहीं आई बद्दा चेहरा न दिखा स्मृति बनी रही वो समझ जाएगा नींद नहीं आई जय राम जी की श्री कृष्ण के बारे में देवलोक में चर्चा हो रही है कि इस वक्त धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो फिर भी वो आनंद से मुस्कुराते हुए उन परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते हुए विश्व धरो पे के सिर पर विशीली परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते हुए मुस्कुराता हुआ जीवन जीतने की कला जानता है ऐसा कौन कलाधारी है धरती पर ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते योगीश्वर जतीश्वर तपीश्वरों के महापुरुषों के नाम आते आते बोला सबसे श्रेष्ठ कलाधारी श्री कृष्ण है श्री कृष्ण तो ऐसे कला निकेतन है कला के पुंज हैं कि चाहे कैसी गंदी परिस्थिति आ जाए चाहे कैसी गंदी व्यक्ति आ जाए चाहे कैसी गंदी चीज आ जाए फिर भी चित्त अपना गंदा नहीं होने देते अपना चित्त हमेशा नवनीत रखते हैं संत हृदय नवनीत समान ऐसा करके इंद्र ने भारी प्रशंसा की देवताओं को आश्चर्य हो कैसी भी गंदी परिस्थिति में प्रसन्न कैसे रहेगा बुरी चीज देख कर तो बुरा होता है रास्ते में जाते हैं किसी का कुछ गंदा पड़ा है या कोई मरा हुआ ढोर पड़ा है तो चित्र ऐसा होता है तो ऐसी छह प्रकार की अगर चीजें दिखती है मरा हुआ ढोर दिखता है या किसी का मेला दिखता है या किसी की कैद दिखती है या किसी का दिखता है कैसी गटर नाली तो चेहरा बद्दा होता है अथवा दिल थोड़ा सुकरता है उस समय सूर्य का दर्शन कर ले अग्नि का दर्शन कर ले इष्ट देव का सुमरण कर ले मंदिर की धजाया जटाया घुमट देख ले अथवा गुरुदेव का सुमरण कर ले ऐसे करके अपने हृदय को स्वच्छ कर ले गंदगी से हृदय सिक्कन मारे ऐसा मत रखिए इससे आपके हृदय की रक्षा रहेगी जयराम जी की ये अन्यता है साधन पूजा को लोग बाथरूम समझते क्या जैसे बाथरूम में गए ना स्वच्छ हो के स्वच्छ होके आए ऐसे ही सुबह गए आधा घंटा पूजा पाठ करके पवित्र होके आए फिर दिन भर दे धमाधम नहीं नहीं कभी कभार स्नान करने के लिए ही पूजा जैसा काम नहीं है पूजा तो पूजा के रूम में भी होना चाहिए और व्यवहार के समय भी आपका हृदय पूजा के रंग से रंगा हुआ होना चाहिए आपके हृदय में पूजा के समय जो शांति है जो आनंद है जो माधुर्य है जो प्रसन्नता है व्यवहार में भी बार बार उसी का अनुसंधान करते हुए हृदय को ऐसा बनाए रखिये तो हो जाएगा अनन्या फिर जो काम करेंगे वो भक्ति हो जाएगी फिर उस भक्त का लेना देना खाना पीना हंसना रोना भक्ति हो जाएगी साधु भाई सहज समाधि भली गुरु कृपा दिन से दिन दिन अधिक चली काया कष्ट न धारू खुली आंख में हस हस सुंदर रूप निहारू साधु बाई सहज समाधि भली खाऊ पी सो करू पूजा हरू फरू सो करू प्रदक्षिणा सों तब करू दंडवत भाव न राखू दूजा साधो भाई समाधि घूम फिर रहा हूं तो मेरा ईश्वर ही ईश्वर है वहीं प्रदिक्षि कर रहा हूं भोजन कर रहा हूं तो ठाकुर जी को जिमा रहा हूं सो रहा हूं तो शरीर की रक्षा के लिए और ठाकुर जी में डुबकी मार के ठाकुर जी के गोद में जा रहा हूं ऐसा भाव बना ले तो तेरी अन्य भक्ति हो जाएगी तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा तू तो जिससे मिलेगा वो भी खुशहाल होने लगेगा ऐसा जीवन जीने का आरम्भ कर दे भैया कब तक रोते चीखते ये वो करते हुए बोझिले मजदूर जैसा जीवन जियोगे जी किसी भी काम को बोझा समझ के मत करो कुलीन राजकुमार की ना हुए विनोद काम को तत्परता से करो रे क्या करें रोटी बनानी है, है रे क्या करें दुकान पे जाना है, है रे क्या करें ये करना है क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने लाद रखा है क्या अपने शौक के खातर काम करो हम देखो ये सत्संग करते कोई बोझा थोड़े है लेने को आते सत्संग तो मौज आ गए तो हाँ कर दिया आ गए नहीं मौज आए तो अभी नहीं फिर देखा जाएगा ये क्या लेके आते हैं किसी के दबाव से आते हैं क्या तुम्हारा एक फूल भी हम लेके नहीं जाते आपने मौज स्वांत सुखा काम हजारों लाखों लोगों को लाभ हो जाता है ऐसे ही आपका भी शांत सुखा ईश्वर को तृप्त ईश्वर के आनंद को विकसित करने के लिए काम करिए मजूरी मन क्या करे हर चार दिन में गांव बदलना पड़ता है पानी बदलना पड़ता है हवामान बदलना पड़ता है हे भगवान तपस्या करते समय तो तपस्या थी लेकिन बांटे समय भी देखो गला बैठा है चलो सत्संग करके आए रोता हुआ चेहरा लेके आए तो तुम भी रोने लगोगे और भाग जाओगे हम भी मुस्कराते तो तुम भी आनंदित होते और मुस्करा रहे थे क्या करे यार वरी कथा में मजना पैता है नहीं यार वरी क्या करे ऐसा रोज रोज कथा कर करके गला भी खांसता है गले में बीमारी तो नहीं लेकिन लोगों के श्वासोश्वास मुंह से बोलते तो हवा हुआ, हुआ आ जाती है उसी इंस्पेक्शन होता है मरो फिर कोने में बैठ के बोलो नाय मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था इंद्र ने प्रशंसा की और देवता को परीक्षा लेने की सूझी देवता धरती पर आए देवता ने देखा कि कृष्ण फलानी गली से भी गुजरने वाले हैं अपने ग्वाल मित्रों के साथ देवता ने अपने सत्य संकल्प से कुत्ते का रूप धारण कर लिया और कुत्ते का रूप भी ऐसा बद्दा किया महाराज बड़ा विचित्र रूप धारण किया अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी मन उब जाए खट्टा हो जाए के आ जाए ऐसा रूप धारण किया ऐसा विचित्र गंदगी का रूप धारण किया उसको तेने के शायद वो एक अकेलाई धरती पर ऐसा कुत्ता दिखा होगा किसी को ऐसा भयानक रूप शरीर में चांदे पड़े हैं पीपने कर रहा है कहीं से खून टपक रहा है पूछ कटी हुई कहीं दाग है कहीं चोटों के घाव है मखिया बिन बिना रही है बगैया भंडारा कर रही है और पड़ा है न जिंदा है न मर रहा है मुंह फटा है ग्वाल मित्र कहते कि कृष्ण कृष्ण देखो इस गली से गुजरना पड़ता है बदबू आ रही ये कितना पाप का फल भोग रहा है कुत्ता कृष्ण बोलते पागल उसके दांत चमक रही है उसके पुण्य का फल नहीं दिखता है तुमको कृष्ण कुत्ते के उन चमकीले दांतों में पुण्य का फल देखता है श्री कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहु रानी तू सासु में कुछ पुण्य का फल देख और सासु देवी तू बहू में कुछ देख देरानी देवी तू तो जेठानी में देख जेठानी देवी, तो देवी तू दिरा में देख देवी तू भाभी में देख और भाभी देवी तू नणंद में देख और सब मिलकर किसी संत में भी परमात्मा देखो और भगवंत में भी परमात्मा देखो भैया तुम भी अपने पिता में भगवान देखो माता में भगवान देखो और कुटुम्बियों में भगवान देखो पड़ोसों में भगवान देखो विचार वही मनुष्य हो सकता है लेकिन चैतन्य तो एक का एक अथवा लाइट और लाइट के गोले तो अनेक कंपनियों के अनेक डिजाइन के होते हैं लेकिन विद्युत शक्ति सब में एक ऐसे ही सब घट मेरा खाली घटना को, को बलिहारी वो घटकी बलिहारी वो घटकी जा घट प्रगट हो जागत प्रगत कबीरा कूआ एक है कबीरा कूआ एक है पनियारी तो अनेक पनियारी अनेक न्यारे न्यारे बर्तनों में न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक पानी एक हरी य हरी हरी हरि तुलसी जग में जगमयू रहो तुलसी जो रसना मुख जो रसना मुख मही खाती घी ओ तेल त खाती घी तेल फिर भी चिकनी ना फिर भी चिकनी ना हरी हरि हरि के रा, बुल पानी केरा बुलबुला पानी केरा यह मानव की जात यह मान देखत ही छुप जात है देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात ज्यो तारापुर हरि हरिओ संगी साथी चल गए सारे संगी, संगी साथी चल गए सारे कोई नन भी ओ सा कोई, कोई नन भी, भी ओ, ओ कहना कह नानक यह बिपत में कह नानक यह बिपत में टेक एक रघुनाथ टेक एक कर हरि हरि ओ, ओ, ओ, ओ, ओ बिरत फिरत प्रभु आइ फिरत परो तव शरनाय परियोर नानक की प्रभु बेनती नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए हरि हरिओ कबीरा यह तन जात है कबीरा यह तन जात राख सके तो राख रख सके तो राख। खाली हाथों वे गए खाली हाथों वे गए जिन्हें करोड़ो और लाख जिन्हें करोड़ो hari hari o